आत्मनि प्रीति सुख साधन भूतेश अन्नाशु आत्मी दर्शनाधन संकत है साधन है क्योंकि सुख का साधन भूत अन्नादियों में जैसा प्रीति हुआ करती है वैसे ही आपने सिद्ध कर दिया आत्मा में भी प्रीति है अतएव अन्नादि के समान यह आत्मा भी जो है क्या है सुख का साधन है सुख स्वरूप नहीं है का तात्पर्य सुख साधन तो आदिश्लोक के पूर्व अन्नपादय सुख साधन तो यथा प्रिया दृष्टा अन्नपादि सुख का साधन उपाधि के कारण से उनको प्रिय माना जाता है तो प्रिय नहीं, नहीं उनको हम मानते हैं उसी प्रकार से आत्मा भी आनुकूल प्रियुकूलता को देखते हुए उसको भी हम प्रिय मानते हैं अन्नादि समूह अन्नादि के समान है आदि अन्नपानदिवत सुख साधन से अन्नपान आदि के समान आपका विषय सुख का साधन सिद्ध हो गया तब तो कद आत्मा में आनुकूल्य जैसे अन्नपान आदि हमारे अनुकूल है अतएव वो सुख का साधन है इसी व्रात आप आत्मा के भी कह रहे हो आत्मा में अनुकूल होने के नाते वो भी सुख साधन है कि आपने कहा अनुकूल हेतु दिया आपने लेकिन हेतु तो घटेगा नहीं क्यों आत्माकूल्याद्दी समेत अमुना कस्मिन कर्त आत्मा आनुकूल्याद अन्ना समस्त अमुना यदि आप कहते हो आत्मा भी अन्नादि के समान आनुकूलत्व हेतु के कारण से वो तो क्या है है आत्मा क्यों अन्न किसके अनुकूल होता है आपके अनुकूल होता है है ना हमारे अनुकूल है इसलिए हमारे लिए अन्न पाना भी प्रिय है यदि आत्मा भी अनुकूल तो करे तो हम पूछते आत्मा किसके लिए अनुकूल है अन्न पाना अन्नपाणादि हमारे लिए अनुकूल है और हमारी आत्मा किसके लिए अनुकूल है किसी ने किसी के प्रति अनुकूल हो तब तो हमारी आत्मा उसके लिए उसकी दृष्टि से प्रियव आ जाएगा अर्ध सुख सागरत्व आ जाएगा लेकिन हमारी आत्मा हमारे लिए प्रिय है न हमारे या तो हमारे लिए अनुकूल है क्या यह प्रतिकूल होता है कभी नहीं होता इसलिए कहते हैं कि आत्मा की अनुकूलता कभी भी किसके प्रति भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अमुना आत्मा नाम कहा अनुकूल है तभी आत्मा से किसकी अनुकूलता सिद्ध करना चाहते हो जैसे अन्नपान आदि आपकी अनुकूलता को सिद्ध कर रहे हैं और आप किसकी अनुकूलता को सिद्ध करने जा रहे हो किसी की भी नहीं बल्कि किस कोई आपको इस्तेमाल करने लग जाए ना आप नाराज हो जाओगे है? कोई आपका शोषण करे कोई पसंद करता है कोई आपका शोषण कर दे अनेक प्रकार से दुरुपयोग करने लग जाए तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आप देख रहे हमारे अपने स्वार्थ है तो हम दूसरे को कुछ कर लेंगे नहीं तो नहीं करने वाले आप जो पहले जमाने में गया हो तो आठ घंटा ड्यूटी दस घंटा लेते थे लोगों ने किया नहीं भाई दो घंटा का हमें ओटी देना पड़े ओवर टाइम हमने ओवर टाइम दिया दो घंटा हमको तो उसका भी पैसा और भी पैसा कितना डबल देना पड़ेगा जो हिसाब होता है उसके हिसाब जो आठ घंटे में जो तय है उसका एक घंटा कितना होगा गणित कर लिया उसका दो गुणा देना पड़े ओटी में लेकिन फिर भी आजकल भी शोषण बहुत हो रहा है होटलों में अगर हमें देख लीजिए बारह बारह घंटे काम देते कहाँ ओटी देते हैं ओटी पोटी कुछ नहीं देते काम करने गिटार बोल देते हैं दूसरा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं बहुत घुम रहे हैं लाबारिश काम करने बहुत हमारे पास आते जाते हैं बहुत सारे काम बड़े बड़ी फैक्ट्री कंपनियों में भी ऐसे अब मजबूरी में क्या आदमी काम करता क्या करे बड़े बड़े कंपनियां हैं लम्बे कंप्यूटर वाला तो बहुत ही बुरा हालत हो गए जाते रात के बजे तक काम करते पूरी बारह घंटा और क्या आठ घंटे का जितना भी जीवरी बॉस बॉस बॉस है बॉस बोलते है अधिकारी हाथ जोड़ते रहते हैं उनको मनाए रखे रहते हैं कि हमको ना निकाले बाकी सबको निकालो कोई मेरे को निकाल हर आदमी यही चाहता है हर आदमी यही हालत रहता है कि मेरे को नहीं निकाले बाकी सबको भले निकाले वो हमको रखते रहता है शोषण इसलिए होती है और जितना वो चमचागिरी उतना ही उसको ज्यादा परेशान करते हैं लेकिन अब सब स्वार्थ के कर रहे हैं वो अभी चमचागिरी हो रहा है शोषण भी आप स्वीकार कर रहे हैं क्यों पंखा मिल रही है नहीं तो कोई भी अपने आप को भिन्न बिना मतलब के बिना फालतू के जो है शोषण करने नहीं देगा इस आत्मा वास्तव में किसी की अनुकूलता को सिद्ध करता ही नहीं है अति नहीं कस्विन कर्म करता और स्वयं के लिए अपने आप के लिए अपने अनुकूल हो जाए क दे नहीं हो सकता कर्म और कर्तृता एक में कभी होता नहीं कर्म और कर्तृत्व दोनों भिन्न भिन्न अधिकरण होते हैं विमता आत्मा सुख साधन भवित विवादास्पति उदय जो आत्मा है वो कैसा है सुख का साधन हो सकता है क्यों अन्नादि के नाते के समान इस अनुमान खंडन करते उपाधि इन अन्न प्रणादियों में भोग्य नाम को उपाधि दोषम दे देंगे क्योंकि भोग्य होता हुआ जो प्रिय है वो सुख का साधन और जो भोगता होता हुआ प्रिय है वह सुख का स्वरूप है सुख का साधन नहीं भोग्यत्व उपाधि दोषी अनुमान पूर्व पक्ष का अनुमान में उपाधि साधिका व्यापक होता हुआ, का व्यापक के का तर तर और यित प्रियम तरह भोग्यत्म नास्तिकोग्य नहीं है आता प्रियव है लेकिन तो भोग्यत्व नहीं है वहां पर उपाधि नहीं मिले साधन का अव्यापक हो गया आत्मा में अतय भोग उपाधि हो गया अभिप्रायण इस बात को तो मन में रखते हुए इन्होंने जवाब दे रहे हैं कि भले ही अन्नपाना जी भोग्य है इसलिए वो सुख के साधन है किंतु आत्मा किसी का भी भोग्य नहीं है वह सबका भोगता है वो क्या है वो भोगता है भोग्य नहीं है का साधन नहीं होता किंतु वहां सुख स्वरूपता ही सिद्ध करना पड़ेगा अनुकूल सुख सांतया, में सुख का साधन रूप जो तुम कह रहे हो किसको आत्मा उस आत्मा को आत्मा के द्वारा शांतया अनुकूल अनुकूल किसको आप इसका अनुकूल भोगता है इसको कौन होगा आत्मा भोग है इस भोग्य रूप आत्मा का भोक्ता कौन बनेगा अन्नपान आदि भोग्यों का भोक्ता आत्मा था ठीक है अन्नपान आदि भोग्यों का भोक्ता कौन है आत्मा है आत्मा कोई भोग्य कहोगे तो उसका भोगता कौन होएगा? है कोई दूसरी एक कहते हैं नको इसका और कोई भोक्ता हो नहीं सकता आत्मा तरफ से भोक्तरावाद साफ आत्मा से भिन्न कोई दूसरा भोक्ता नाम का चीज संसार में स्वीकार ही नहीं है न तो हो जाए, दोनों रूपे की में मान लो भोग्यभक्त भाव इतता कर्म कर्तरो एक आत्मन युगप कार्योपकार धर्मद्व विरोध्य एक ही आत्मा में एक कालावच्छेद उसको उपकार भी मानो उपकारी भी मानो भोक्ता भी मानो भोग भी मानो ये नहीं हो सकता तो भोक्तृत्व तो परस्पर विरोधी धर्म है परस्पर विरोधी धर्म है वो एक कालावच्छेद इसलिए हो नहीं सकते अन्नादिव सुख साधन तो अभाव सुखद भोक्तृशन सर ठीक है अन्नादि के समान सुख साधन नहीं है है? कोई आपत्ति नहीं लेकिन फिर भी वह सुख के समान भोक्ता का शेष क्यों ना होता से सुख है न अपेक्षित वस्तु है उसे आत्मा भी भोक्ता का अपेक्षित वस्तु मान तो कहते ना आत्मनिर्देश प्रेम तत्वा परिहती और सुख के समान भोक्ता का शेष नहीं हो सकता भोक्ता शेष बने भोक्ता का गुण आदि जैसे नहीं मान सकता आत्मा को आत्मा का गुण भी हम नहीं मानते सुख को वास्तव में नहीं कर क्या मानते सुख को आत्मा गुण मानते लेकिन क्या पूर्व कर रहा है सुख आत्मा का गुण है और आत्मा भोक्ता का गुण है भोक्ता को अलग चीज है आत्मा से अलग और उसका शेष आत्मा है ऐसा करना चाहता है लेकिन पूर्वन कर दे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता किंतु उल्टा है क्या आत्मा क्या है स्वयं भोगता है और वह निर्देश प्रेम का विषय है इत्याश आत्मनो निर्देश प्रेमस्त्रम परीति मात्र तो अति प्रिय सुखे व्यचर तेजा नात्मनी व्यभिचारीणी ये जो प्रीति है वैशिक सुखों में प्रीतिमात्री और आत्मा में अति आत्मा तो अत्यंत प्रीति है निर्दिषय प्रीति है विशेषकों में सामान्य प्रीति है या सापेक्ष प्रीति है और आत्मा में निर्दिषय निरपेक्ष प्रीति है इसलिए कहते हैं सुखे वैसे मात्र अस्ती प्रतिमात्री साधारण प्रीति हुआ करते अरे बाहर दिखाने के लिए वो हुआ करता है लेकिन वो जो है वाकई में साधारण ही प्रेम होता है असली जो प्रेम है पूर्णतया वो अपने लिए ही होता है सब अपने बाहर दिखाओ बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे सब झूठ थे डायलॉग में सब झूठे बाप बेटे अरे मेरा प्राण है तो ऐसा बोल देता है बाप बेटे क्या प्राण नहीं हम मर जाए तो क्या है? मुर्दा ढूंढ रहे हैं मुर्दा ढूंढने से क्या होता है के लिए ढूंढा जा रहा तो नहीं वो खुद कूद जाए खुद नहीं कूद रहा है बाप ढूंढने के लिए डोंग लगा रखा है ढूंढ रहे हैं कोई अंदर जाने पड़ती यार फिर वो हम भी चले जाए नहीं जा रहा। <laughs> पता चल रहा है ना पंडित अभिषेक वाला है उधर से घुमा के लगते उसके ऊपर तो नहीं जा रहे भवरे में नौ कफल जाए तो सारे घूमे करते चले जाएगा मुश्किल हो जाएगा इधर ग्राउंड कोई के चारों तरफ सब को देखो अपने गया तो भाई ग्यास ग्यास जाने लेकिन वस्तु तो नहीं जाना है कहते वो साधारण सामान्य भले दिखाने के लिए कोई सा दिखावे आदमी वैसे के विषय जन्य सुखी प्रीति मात प्रीति रेवा न वैश्विक सुखों में सुख में जो प्रीति है मतलब निर्दिशिया नहीं है निरपेक्ष नहीं है सापेक्ष निर्देश प्रेम का विषय है अतः न सुख तुल्य था इसे विजन्य सुख के समान उसको नहीं दिया जा सकता है तत्व तो में उपत्ति दे रहे कि सुखे वै के सुखे जायमाना ये विचरित विषय सुखों में जो प्रीति है वे विचरित होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है कभी? नहीं। उस विशे, उसी विषय जिस विषय से पहले आपको सुख मिला था, उसी विषय में कभी प्रीति है कभी नहीं भी है यानी आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है, तो कभी हम अपने आप को चाहते कभी अपने आत्मा को मार डालेंगे नहीं चाहते ऐसा नहीं होता कोई अशरी हत्या हो रहा है आत्मा शरीर है कोई आत्मा की थोड़ी कर सकता है कर नहीं वो परेशान है अपने मन बुद्धि अहंकार को लेकर क्या करे शरीर को जिंदा नहीं करना चाहता और शरीर के मारने को लोगों ने आत्महत्या शब्द दे दिया आदमी शरीर को तो मार डाल रहा है खुद को भी नहीं मार सकता मन बुद्धि को भी नहीं मार सकता मन को मार लेकिन शरीर को मारने की जरूरत क्या ज्ञान ही हो जाता है मार ही लिया तो ज्ञान ही होगा क्यों करेगा शरीर कहते क्यों करेगा वो कई अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया बुद्धि को कंट्रोल नहीं पाया महामूर है वो महामूर है हो गया, शरीर को संभाल नहीं पाया और अपनी जाल में ऐसा उल्टा सीधा अब वो निकल नहीं पाता है तो क्या करेगा शरीर को इसलिए शास्त्रों में शरीर के साथ महापाप बताया महापाप है महापाप बताया और संजहोम हो गया उसके लिए नहीं कहा वो शरीर छोड़ सकते कभी विचार क्योंकि उसके प्राण शरीर एक तो है विज्ञानी है तो विज्ञानिक नहीं क्यों सन्यास लिया है तो भी वो मुखा है है ज्ञानी साधना के लिए शरीर बना रखा है उसने अब देखता है इस शरीर से ज्ञान की साधना ही नहीं हो रही है छिंत नहीं होता है मनी नहीं हो रहा है बैठा नहीं जा रहा है नहीं जा रहा ये हो क्या करेगा उस तो वो उसके लिए कहे तुम जागे गंगा जी वो जाओ कोई बात नहीं आत्महत्या नहीं है पे कुछ जाओ बोलते पहाड़ से लुढ़क लुढ़क शरीर मर जाए आग में चले जाओ घुस जाओ और किसी तरह तरह से से से शरीर शरीर छोड़ सकते जल समाधी, थल समाधी, जो भी जब है है कि ये कोई साधना ज्ञान चिंतन मनन होने में बन रहा है। तब उस छोड़ने का मात्र को अधिकार है जिसकी विरझाओं में वो रखा है ढोंगे जो ऐसे नहीं जो लाल पेन रखा है नहीं। उसको भी अधिकार नहीं है ढोंगे वो अधिकार अभाव कहते कि देखो सुखे वैसे कोई लगातार छाता हो ऐसा नहीं तभी तो हम लोग अलग अलग भोजन बनाते हैं सब अलग शाम को अलग ये आइटम भी बदलते रहते हैं कभी ये बना दो बना दो कभी वो बना दो कभी हलवा बना दो कभी कुछ बना दो क्यों है? एक भोजन से ही आग माल खिचड़ी खाए और अच्छा लगा तृप्ति हुई खिचड़ी से सुख मिला तो जिंदगी ओर खिचड़ी खाते रहो? एक उस के से क्यों रहे, हो? उस के में टिक रहे हैं? बदल रहे हैं? नहीं वो आज तो खिचड़ी तो कल वो बनाएंगे पुलाव बना कुछ और बनाओ लपड़े में सांप देख रहे हैं विषय सुख में विचार नान आदि में तीसरे कहते हैं तो कदाच सुत रंग न तस्मिने वो नियता नियता है उसी में बदलते रहता है, नहीं। रहता है। रोज न तो तीसरे कहते हैं आत्मनि नहीं हाँ आत्मनि तो विद्यमान प्रीति नी विषयात्री न भवती आत्म में जो आपकी प्रीति बनी हुई है वो कव्य विचरित नहीं होता नहीं करता इस तो प्रीति जो है तो होती आप सुख सुख जो विषय सुख संबंधी जो वे विचार है उसको स्पष्ट करते समझाते हैं एक तत्व सुखम सदा नाज्य कथम आत्मनि तु तदर्शित देखो विषय में क्या हो रहा है वैश्विक सुख में एक को त्यागते हो फिर दूसरे को ग्रहण करते हो उसे भी त्यागते हो फिर तीसरे को किसी को ग्रहण कर लेते हो ये चक्कर चलते रहता है, है। सदा सदा सारा जिंदगी ऐसे चलता है है ना अब जैसे स्थिति बदलती है रहन सहन बदल जाता है आप जैसे हैं वैसे आप मंडलेश्वर बनोगे तो रहोगे नहीं रहेंगे उस समय तो फिर टिप टॉप सब चाहिए नहीं तो बढ़िया घड़ी होगा डंडा होगा सब तो चाहिए पीछे आसन लेने वाला चाहिए नव पार्वती करने वाला चार चाहिए अब आप तो अकेले चल रहे हैं कहीं भी चले जाते पैदल भी चले जाते कहीं भी बैठ जाते वहाँ बैठ जाओगे बाद में कहीं बैठ नहीं पाएंगे अब तो सीढ़ी में बैठ जाते हैं कहीं भी बैठ जाते हैं धूप सेक लेते हैं और वहाँ तो मुसीबत ही मुसीबत महामंडर बन जाए यार जहाँ जाएंगे वो आसने के पीछे आ जाएगा मुझे तो बिछाए तो भी बैठना पड़ेगा ना वो जहाँ तक बिछाएगा भी नहीं ऊंचा गद्दी चाहिए वैसे कहाँ रहते हैं तो आदमी एक जैसा रह नहीं पाता जैसे स्थिति बदलती है वैसे बदल जाती है मजबूरी में रहता पहले तो ऐसे है ना मजबूरी में पहले विद्यार्थी जीवन में कि न पैसा है न कुछ है जैसे जैसे काम चलाना पड़ता है जैसे जैसे रह जाता है जहाँ हाथ में आने लग जाए माया फिर देखो उसका रंग असली पता लगता है। फिर तो असद बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चाहिए बढ़िया से बढ़िया चश्मा चाहिए बढ़िया बढ़िया सब चीज़ चाहिए कई तो विद्यार्थी जो ही देखता हूँ कि हाँ ऐसे मिल जाए माल ना फिर बदल जाते पूरे इसलिए विशेष में ये हाल है कभी इसको पकड़े सुखी में हो उसको पकड़ता है कभी किसको पकड़ता है किसको पकड़ता है अच्छा लगता है दूसरे को पकड़ता है लेकिन ना आत्मा और आत्मा लेकिन अत्याच्य उबा इसलिए उस तस्वीन ऐसे विषय में कथम प्रीति विचरित विपरीति कैसे विचरित हो सकती है आत्मृत तो तो दर्शेती न आत्मयती अयोग्यवाद व त्याग के योग्य भी नहीं है ग्रहण के योग्य भी नहीं है फलितम इसलिए वहा निर्तिशया है अव्य विचारिणी है हानादि विषयत्व भावे आत्म तृणालिवत किम से भड़ा सुंदर कहता है आत्मा न ग्राही है न्याज्य है कोई बात नहीं तो उपेक्ष क्यों नहीं है ग्राही कोटि में नहीं है ग्रहण कोई कर नहीं सकता आत्मा को ना कोई आत्मा को त्याग सकता है तो ना उपेक्षा तो करके बैठ सकता है तो हानादि विषय प्रभावी आत्मन तृणारिवत उपेक्षा विषत किन्न सिया हानादान वीरेपेक्षा चित तृणादिवत उपेक्षित स्वरूप नोपेक्षित ऐसी इसकी उपेक्षा तो हो सकती है यदि ऐसा कहते हो उपेक्षा कौन करेगा मुझे बताओ इस आत्मा की उपेक्षा कौन करेगा उपेक्षा करने वाला उपेक्षा कर कोई होना चाहिए ना यदि आत्मा तो गया उपेख्छी हो गया उपेक्षी उपेक्षी कोटी में आ गया ना उपेक्षा करनी होगी त्रिनादि के समान आत्म उपेक्षी कोटि में आ गया उपेक्षा करने वाला कौन है फिर, इस उपेक्षिका? वो का उस, उस आत्म दूसरा आत्मा तो है नहीं ना ना हो जाएगा वह आत्मवी उपेक्षा के, के पूछा जाएगा एक आत्मा को उपेक्षा करने वाला दूसरा आत्मा यदि है उपेक्षा करता वह आत्मा उपेक्षा या यदि वो भी उपेक्षा है तो अन्वस्था हो जाएगी परत है? परत उप, कर्म करते आत्मा तो है नही एक, एक दूसरे का करेगा एक ही तो है ना एक ही उपेक्षा और दोनों लाओगे तो कर्म पहले बोल चुके हैं। स्वयं की उपेक्षा स्वयं कैसे करेगा कोई इसलिए कहते हैं उपेक्षित स्वरूप यदि आप उपेक्षा करने वाले सोचोगे भी ना आप उपेक्षा करने वाला आपका स्वरूप ही हुआ न उपेक्षित इसलिए आत्मा की उपेक्षा कोई कर नहीं सकता हानम पर आदरम ने स्वीकार उपेक्षा औदासीय आत्मनो हानादिशक्व उपेक्षा विशक्त न संभवी आपका इस प्रकार से नहीं है, ग्राही नहीं है, उसी प्रकार से उपेक्षा क्योंकि उपेक्षा कर अविनाश स्वरूप अस्थि कि उपेक्षा करने, करने वाले का जो अपना स्वरूप है वह अविनाश स्वरूप है अतएव तस्वस्वरूपवादेव वह अपना स्वरूप ही होने के नाते स्व्यतिरिक्त तृणाली के समान उपेक्षित स्विन्न उपेक्षा और कर नहीं तो सकता वो नहीं है विद्यतेम मात्र नुक्तम अनुपन्न अवाब वो त्याग नहीं कर सकते आत्मा को ऐसा कहा था ना कहते ठीक नहीं त्याग किया जा सकता आत्मा का ऐसे पूर्व पक्षी कहता है हान विषय जो कहा था हान विषय आत्मनो नास्तिक अनुपनम त्याग का विषय नहीं हो सकता है ऐसा जो अपने कहा था उचित नहीं क्योंकि द्वेश त्याज दर्शन आपकी बात आ गई द्वेश होता हुआ क्या दाग भी आत्महत्या कर लेता है उसको खुद से बड़ा द्वेश हो जाता है घृणा हो जाता है रोग के कारण से नहीं वो कारण से मार के मर जाता है हाँ पंखे में लटक के मर जाता है कुछ कर जाता है कुआ में कुछ जाते हैं माए बच्चों की शरीर फूक गई ऐसी कई घटनाएं तो वहां पूछेंगे वो अपने आखों को थोड़ी मारे हैं मरा कौन शरीर इसलिए देश रोग कहां था जिससे द्वेश में जवाब देंगे द्वेशा त्याजनाथ पूर्व शंका करता है रोग क्रोधाभिभूता मूर्षा विषद तो आत्मेति तथो व्यवे रोग के कारण से क्रोध से अभिभूत हो करके मैं मरना चाहता हूं ऐसा बोलता है मूर्षा जाये मूर्ख हरे भगवान गम तुम उठ मुझे उठा लोगे यहाँ से अरे मर ही जाना भगवान जी के बोल रहे तो, तो उठाओगे अपनी बीमार से परेशान रहता है यही कहता है ना हे भगवान जल्दी उठा लो उसको यहाँ से वो क्यों उठा जल्दी तेरे टाइम पूरा होगा तब तो मैं उठा के ले जाएगा वैसे पहले जाना चाहे तो अपने काल कर ले अपना तो कर नहीं सकता करना चाहता नहीं इसका मतलब क्या है मरना चाहता नहीं झूठे बोल रहा है मर जाऊं तो अच्छा जिंदा भालतुके तो असल में रोग क्रोध इत्यादियों से अभिभूत होकर बुद्धि भ्रष्ट होकर कहा जाती है केवल की मैं मर जाऊं तो अच्छा कहीं कहीं पर मरने की इच्छा देखने को मिलती है तो इसलिए उसे द्वेष हो रहा है इसका मतलब कि आपने आत्मा से द्वेष कर रहा है अतएव आत्म त्याज है ऐसा यदि पूर्व पक्षी करता है नहीं नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आगे अगले श्लोक में जवाब देंगे कल उठा तथा आत्मिक द्वेष है जिसने मरने की इच्छा देखने को मिलती है अतएव आत्मा पड़ेगा इसलिए आत्मा से आत्मा से भी आपको द्वेष हो गया है अपनी आत्मा से आपको द्वेश हो गया ऐसे पूर्व पक्षी कहता है अतएव आत्मत्याच्य ज्यच्छेद्याग तो, तो क्या है से तो तो नहीं दी ऐसे शरीर छोड़ने के बाद भी थो थोड़े वो वर्तमान में टेम्पोरली इस दुख से निकल गया और महादुख में चला जा आप अपने यहाँ जो दुख है उस दुख से बचने के लिए शरीर को भले मार डालेंगे इसका बाबा थोड़े माफ कर देंगे सारे वो कहते और बड़ा पाप तुमने कर दिया जिन पापों के कारण से तुमको मिला था उसको भोग करके प्राचिकादी के द्वारा या उसके जो सामना करता हुआ झेलते हुए जिनकी काटना चाहिए था नहीं किया और बड़ा महापाप कर डाला अब अगले जन्म क्या होगा उसका इससे बहुत बुरा होगा जो था इससे बुरे हल कर इसीलिए आत्महत्या को लोक में शास्त्रों में बड़ा निंदा किया कभी नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं सामना करो या भाग जाओ तपस्या करो झलो दुख को वहां पर यहां लोग गांव में परेशान कर रहे हैं कोई तो बात नहीं गांव छोड़ दो जंगल चले जाओ हिमालय चले जाओ छिप जाओ कहीं भी वहां भूखा सूखा रूखा दो खाओ तपस्या करो तपशा करते करते वो सारे पाप कट जाएंगे जिसके वजह से घर बार को भी त्यागना पड़ जाता है कष्ट हो जाता है वहां सारा पाप धो जाए अगला जन्म आपको सुधर जाए क्योंकि तप हुआ नहीं बहाने भगवान ने आपको क्यों डाला है आपसे तपस्या करा रहा है और आपको तपस्या का अवसर दिया उस अवसर को आप त्याग दोगे तो और बड़ा पाप हुआ कि अवसर को उपयोग करना चाहिए जितनी तप हो सके तप करना चाहिए कर जब तप करो कहा कर जब तब नहीं। सब जु, करने को करने लग जाते बड़ा मुश्किल कहना आसान है तब करो तब करो तब नहीं होता मानसिक तप थोड़ा बहुत हो जाता है कि पीछे की याद आती है तो कब जाते तो है नहीं संबंध तो होता याद करते रहते हैं और वो परेशान कर लेते अपने शारीरिक तप तो करना कठिन है कम ही कर पाते कोई कोई कर पाते सारे सुविधाएं मिल जब तो सुविधाओं को पेशा करे सुविधाओं को त्याग दे न्यूनतम सुविधाओं को इस्तेमाल करता हुआ शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना हम लोग ये तृप्ति तो खाते खाए हुए तृप्ति नहीं मुझे खाना है अरे तृप्ति के लिए खाते हो तो नरक ख में जाओगे जिंदा रहने के लिए खाना है पेट भरना है जिंदा है ना बस भूक गया चाहे रोटी से हो जाए चावल से जिससे हो जाए बल्कि किसको खाने से हमारे अंदर रजगुण तमोगुण बढ़ रहा है उनको त्याग तो उनके बिना भी तो आहार हैं जिनसे तुम जिंदे रह सकते हो असल में होता है क्या है जिवा की तृप्ति के चक्कर में और रजगुणी तमोग पदार्थों तो में त्याग नहीं पाता विवेक ही नहीं हो पाता है कि इससे हमको तमोगुण हो रहा है कि रजगुण किससे हो रहा है विवेक कैसे करेगा तृप्ति के चक्कर में है वो विवेक कर नहीं जिंदगी बीत जाती है कर ही ही नहीं नहीं, पाते, पता किसके खाने से हुआ कुछ तो तो तो पता ही आसान थोड़े डायरी करो क्या खाया आज सुबह क्या खाए तो उसका रिएक्शन अगला दिन क्या था 24 घंटे कैसे चला सोचवा कि नहीं वो टाइम पे क्रोध कितनी आई तमोन कितना आया आप अपने मन लिखते जाओ और यदि आप इस तरह से डायरी महीना भर और फिर देखो उसको आप ही को पता चल जाएगा लिखना पड़ेगा अपने को ठगोगे नहीं तो खाया जाए खुद को ठग लोगे झूठे लिखोगे सब बढ़िया था सब बढ़िया था एवरीथिंग गुड <laughs> तो खुद को ठग हमारा क्या लो गे है ईमानदारी तो से लिखो हाँ तो क्या खाए थे क्यों बजे हो रहा पता लग जाए नहीं पता चलेगा महीना दो महीना करोगे तो आपको साफ मालूम हो जाएगा आपके मन चंचलता या रजगुणिता तमुगुणिता आदि आदि जो शारीरिक समस्या मानसिक समस्या वो किस, किस गोबर डालने से हुआ था क्या खाद डाले थे ये रिजल्ट निकला था ये मालूम हो जाएगा कौन करता है इतना लेकिन कोई नहीं करा कितने बार बता चुका हूँ और फिर कहते दवाई दो वो दवाई दो दवाई दवाई से क्या बने कल से अकल से दवाई निकाल लो अपने आप ये मेन चेहरे क्या चीज़ खाओ हम भी दवाएँ खाते हैं शरीर की बीमारी ऐसी है, है हम एक्सप्रिट करते हैं देखते किसको खाने से कंट्रोल ठीक है नहीं है कौन सी दवा उल्टा कास्टेशन हो गया कब्जो हो गया वो दवाई को छोड़ो बोले शरीर मर जाओ दवाई क्या करना और उससे परेशानी पैदा करो दवा तो भी दवाई ली ऐसे फॉर्मूला बना लिया आप जड़ी बूटियों की ये खाते रहते हैं तो अपने साधना भी ठीक चलता है शरीर भी ठीक रहता है सोच भी ठीक होता है सब समय पर हो रहा है ना रजगुण है ना बिल्कुल ठीक ठाक चलता है व्यक्ति स्वयं देखना चाहिए अपने ऊपर देखो क्योंकि वस्तु के स्वभाव तमोगुनी रजोगुनी नहीं होते सामान्य कथन हम लोग कर लेते हैं रजगुनी है सात्विक है ये प्रधानते होता है जहाँ आपके लिए पित्त होगा दूसरे हवा पानी पर निर्भर है, है इसलिए स्वयं को जहाँ रहने निश्चय करना पड़ता है क्या खाने से क्या हो रहा है क्या करने से नहीं, नहीं। सब हो रहा उसी चीजों को त्याग खाओ मन मरोगे नहीं नहीं खाओगे तो। दूसरी चीज खाएंगे जो अनुकूल है लेकिन वो चाहिए ये तृप्ति के चक्कर में ना वो छोड़ नहीं पाते इसे सुधर नहीं पाते तृप्ति को लक्ष्य नहीं बना खाने का लक्ष्य खाने का लक्ष्य सागरण होना चाहिए तो कुछ भी खाएंगे जिंदा तो रहेगा ही कुछ न कुछ खाएंगे तो जिंदा तो रहेगा ही लेकिन तृप्ति के चक्कर में जो रहेगा वो कभी इसे जीते रसम जितम सर्वम सुखदेव महाराज सब कुछ जीत लिया उसने जिसने रस इंद्र को जीत इस कोई ध्यान नहीं देता में भी इसी विषय है ना कि तप तुम तो सृष्टुम यदि उच्चता है त्याज्य से कहते हो आप तो त्याग से आत्मव्य देह विषय पर होता है देह तो मरने वाला ही एक दिन मरेगा ही देह कोई ही मारता है आप तो मारी नहीं सकता इसे देह विषय है आप इसकी तृप्ति के अनुकूल खाओ तुम्हें तो मरेगा ना खाओ तो भी मरना है इसने फिर क्यों खिला, खिला ग्राम अपने आप को हम अपने कल्याण तो हम देखेंगे कल्याण को तो दे शरीर तो धोखा देने वाला है ये तो कभी साथ दिया ही नहीं आज तक किसी को फिर शरीर को बढ़िया बढ़िया खिला के उसके मन की इच्छा की तृप्ति करा करके क्या फायदा इसलिए कहते कि देखो ये देह विषय की होता है क्या ज्यादा आत्मश्यकता तो जता नहीं है त्यक्तुम सृष्टुम आत्मदा नास्ति वाक्य में क्या है यह त्याग किया जा रहा है उत्सर्जन किया जाता है कि योग्य जो जो उचित है है शरीर शरीर आत्मा नहीं आत्मता फिर किसके अंदर है त्यक्तुम योग्य देहत्मता त्यक्तु रे वसा न त्यक्त सदस्य क्या तो क्षति ही त्य तुम योग्य से देह से त्याग करने योग्य देह में आत्मदान नहीं है फिर आत्मदान कहा है त्य तु तो इस शरीर आदि को त्यागने वाला अन्नपान आदि को त्यागने वाला संसार को त्यागने वाला इच्छाओं को त्यागने वाला कामनाओं को जो त्यागने वाला वो त्यागने वाला जो है वो आत्मा उसमें आत्म और उस आत्मा में उस त्यागता में सब सबको त्यागने वाला उस आत्मा में क्या विषय में आपको कभी द्वेश हो नहीं सकता किसमें है त्याज्य द्वेश और त्याज्य शरीर में द्वेष हो भी जाए और वो त्याग जाए तो हमारे क्या बिगड़ रहा है हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा क्योंकि आप इसको त्याग होना त्याग होना, अपने आप आपको त्याग कर चले जाने वाला है क्यों तो है ही विषय ऐसा है आप पहले से त्यागे, त्यागे। लेकिन वो आपको एक दिन त्यागी देंगे। आपको धोखा देके चले जाएंगे वो अपने टाइम आ गया वो चले जाएंगे। कि देखो, क्या क्या उससे? उसे देश होते रहे तो हो देह त्याग कारिणों देह को त्याग करने वाला देहात से जो देह भिन्न है जीव आत्मा है उसी में आपका तो तुरता है सा, सामने आत्मता प्रकृति भले ही में देह में नहीं है आत्म नहीं है माभूद विद्वेशा। देहे ठीक है आत्म विषय में कोई विद्वेश नहीं होता लेकिन देह विषय में विद्वेश तो हो गया ना रोग प्रोहत आदि की वजह से तब उस भले होते रहे क्या बिगड़ता है क्या सत्य पी का विषय में भले ही आपको द्वेष होते रहे उससे मेरी क्या क्षति होगी आत्मत्याग भाव आदि आत्मा के में त्याज का भाव है ऐसे कथन करने वाले हमारे प्रति यह तो इष्ट ही सिद्ध हो रहा है तदेव इस प्रकार से अब लौट रहे वापस जिस मंत्र के विचार कर चले थे नवार्य आत्मसुख कामता है तो नवार आरंभ करके आत्मसुख सीम बहती यहाँ तक के श्रुतियों को तात्पर्य परियालोचना पूर्वक आत्माप्रियतम को दर्शा चुके हैं युक्ति तो भी दर्शेती अब युक्ति से भी आत्माय विप्रियतम है ये दर्शाना चाहते हैं आत्मा प्रीतेश्चात्मा ही प्रिय सिथा पुत्र मित्र पुत्र था दृष्टान देते हैं एक आदमी पिता उसका एक पुत्र है और उस पुत्र का एक मित्र है और इस पिता को पुत्र और मित्र दोनों प्रिय हैं। पुत्र का मित्र भी पिता को प्रिय होता है आते आओ बैठो बैठो चाय पानी करो बोलते कि नहीं बोलते कोई भी घर में पुत्र का मित्र आ जाए भगत हो नहीं हैं? उसको बिठाएंगे चाय पानी भी कराएंगे बड़ा प्यार करेंगे लेकिन दोनों में ऐसे प्रियतर कौन पुत्र ही प्रियतर होता है मित्र नहीं माना दोनों आ रहे हैं एक्सीडेंट हुआ फोन आपके पास है सबसे आप किसके बारे पूछोगे मेरे पुत्र ठीक है ना उसका मित्र मर गया तो कोई आपत्ति नहीं है आपको है क्या आपत्ति कोई आपत्ति नहीं कहा सुनाई दे पुत्र मर गया तुम्हारा मित्र उसका जिंदा है अरे तेरा उल्टा हो गया बोलेंगे <laughs> सब उल्टा हो गया वो मर जा ठीक था बेटा चिंदा करना चाहिए था इसका मतलब क्या होगा प्रियत्व वाले तो दोनों में समान कर रहे थे व्यवहार में लेकिन एक तो प्रियतर था उसी प्रकार संसार के सगल वस्तु प्रियता व्यवहार करते रहोगे लेकिन प्रियतम कौन होगा आपका अपना आत्मा ही होगा आत्मार्वे न सर्वस्व प्रीतेश्चापा हिति प्रिय ना आत्मार्वे न आत्मा जनी सुख शांति के ही सर्वस्व प्रीत सभी वस्तुओं में देखी गई है अत ही जिसलिए इसलिए आत्मा अति अति प्रिय प्रिय उसी प्रकार जिस, जिस पुत्र पुत्र प्रकार से पुत्र जैसा प्रियतर होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी सकल विषय के दृष्टिकोण की अपेक्षा से आत्मा प्रियतम होता है सर्वस सुख सहित प्रति जायादेर आत्मार्वे न सुख सहित सुख के सफल साधन साधन जात कौन से पति जाया पति पत्नी आदि सारी चीजें जो वर्णन कर चुके हैं वो आत्मार अपने लिए उपकार करने वाला होने से प्रीतेश प्रियत्वा प्रीते है वैसे वो, वो प्रिय हो रहे हैं अपनी अपेक्षा से भी आत्मा कैसा है उपकार स्वयं अतिशेल प्रिय सभी के उपकारों को स्वीकार करने वाला होने से वह स्वयं अतिशेल प्रियशे प्रिय है यह बात सिद्ध हो गया एक दुष्टांत प्रश्न स्पष्ट जिस बात को दृष्टांत प्रश्न के द्वारा और स्पष्ट किया जाता है लोके यथा लोके यथा पुत्र मित्रात् पुत्र से मित्रभूतात् पुत्र द्वारा क्योंकि पुत्र मित्रात्म ने पुत्र पुत्र का मित्र, अर्थात क्या वो पुत्र द्वारा परिचय हो रखा है केवल आपको उनके पेशा से पुत्र, द्वारा, पुत्र द्वारा का हो का पुत्रों कौन पुत्र है देव दत्ताधि अव्यवधान विषयत्ता है तस्मात अतिशयोगी काने का पुत्र, पुत्र मित्र की अपेक्षा सात की अपेक्षा से पुत्र पर तो अधिक प्रिय होता है पितु विष्णुदत्ता दे किसका ठीक उसी प्रकार से अपना संबंधी मान करके आपके प्रति विषय कौन हुआ था पति पत्नी आदि सारी चीजें उनकी अपेक्षा से अन्य संबंध से होने वाला वस्तु प्रिय होता और स्वयं अधिक प्रिय होता है, होता है।, है? सीधा प्रिय नहीं है हमारे लिए हमारे अनुकूल होने से स्व संबंधात हमारे लिए प्रिय हो रहे हैं और जिसके समय से जो प्रिय होता है वो क्या होता है उस विषय के पैसा से ज्यादा प्रिय होता है जब पुत्र संबंध से मित्र प्रिय हुआ था तो पुत्र क्या था इसलिए ज्यादा प्रिय था संबंध से ये सारा संसार प्रिय होने के नाते आत्मा क्या हो जाएगा प्रियतम हो जाएगा युक्ति से कर दिया प्रतिशा सर्वस्थ अभी स्वयं अतिशयन प्रिय बहुत सभी के अपेक्षा से स्वयं क्या होता है वह अतिशयन प्रिय मानता है एवं आत्मनी इस प्रकार से आत्मा में श्रुति युक्ति पायितान निर्दिशियाम प्रीतिम स्वानुभू प्रदर्शन नील कहते हैं श्रुति से सिद्ध कर दिया युक्ति से भी सिद्ध कर दिया अब सब सबके अनुभव से भी सिद्ध है आत्मा ही प्रियतम सर्वानुभव सिद्ध कैसे कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव क्या है मान भूव अहम किंतु भूयासम सर्वदेस प्रत्यक्ष प्रीतिरात्मी मान भूव भूयासम सदा क्या होता है मैं ना ऐसा कभी ना हो बल्कि हम मैं सदा बना रहू यही सबके अंदर इच्छा है मान भूगम महम मैं ना न हो फिर क्या चाहते हो किन्दु भूया समेव सर्वदा मैं सदा सदा बना रहू इत आश ही यह जो इच्छा है सर्वस्व दृष्टा सभी के अंदर देखने को मिलता है इति प्रत्यक्ष इस प्रकार से आत्मा में निर्दिषे प्रीति है यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया अहम माभुव क्वापिमा आत्मा असत्तमस्तु मेरा कभी मेरी आत्मा का मेरे अपने, अपने अपने आप का कभी भी असत्व न होवे किंतु सर्वदा भयासम भ सदा मत्ता सत्तास्तु सदा मेरी सत्ता बनी रहे रूपा आशी, इस प्रकार का जो आशी इच्छा प्रार्थना सभी के अंदर बनी रहती है मैं ना ले ले भी मर जाते तो मैं वाक्य का तो जिसकी वो चाह रहा है वो तो अमरण धर्मा है विवेक नहीं होने से उस शरीर को भी अमर धर्मा चाह रहा है नहीं नहीं। वो चाहता है शरीर भी अमर धर्म हो जाए वो नहीं होता कभी और जो अमर धर्म है उसको मरणशील समझना उल्टा पकड़ रखा है इसलिए कहते कि देखो प्रार्थना सर्वस्व प्राणीजात समझनी दृष्टा इस प्रकार से जो है प्राणी जात में स्वसमनी ऐसा अनुभव देखने को मिलता है सर्वोपी एवेव प्रार्थित ते इतना सभी लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं फलितंबा यथे एवं सभी प्रार्थते अतः आत्मनिर्देश प्रति प्रत्यक्ष सिद्धा करता जिसलिए ऐसा सभी की अंदर में की जाती है इसीलिए आत्मनिर्देश प्रति होती है दूषित अनुभाष्युकीर्तन पुरस्म अभी तक जो बात कही गई है वो सारी बात का तो संक्षेप सा कथन करते हुए मतांतर जो पूर्व पक्ष अन्य है जो उल्टा मानते हैं उनका खंडन करने के लिए उसका भी संकेत कर दे रहे हैं इत्यादि इत्यादि त्रिवी प्रमाण ही इस प्रकार से तीन तरीके से तीन तरीके कौन श्रुति युक्ति प्रत्यक्ष अनुभव इन तीन तरीके से आत्मा में निर्दिशे प्रेम की सिद्धि हो गई आत्मनी एवं, एवं निर्दिश सिद्धाया कुछ लोग उल्टा बोल रहे हैं कई कुछ लोग की ऐसे कहा गया क्या पुत्र भार्या आदि शेषत्व आत्म वो अपने आप को पुत्र आदि का शेष मानते हैं मैं किसने हूं पुत्र पत्नी आदि के लिए जिंदा हूं ऐसा बहुत पुत्र पत्नी आगे उनके लिए ही मैं नौकरी कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ उनके लिए चिंता उनके वजह से ही हूँ उनके लिए ही सब कर रहा हूँ ऐसे झूठ बोलता है कोई किसी के थोड़े कर रहा अपने लिए सब करते है मैं उनके लिए कर रहा हूँ कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं किसे कहते पुत्र भारत विशेषकम मात्र कश्यम जैसे कोई आचार्य कहे मैं विद्यार्थी भला के लिए पढ़ाता अरे विद्यार्थी भी भला तेरे पढ़ाने से थोड़े होने वाला वो अपनी भलाई के लिए पढ़ाता है और कहता है विद्यार्थी की भलाई के लिए अब भला हो जाए तो भला नहीं तो नहीं उसे क्या फर्क पड़ना है वास्तव में हर हो अपनी ही स्वार्थ से पढ़ाता है इसे कई लोगों को आचार्य को देखा मैं तो उनको विषय भी तय कर लेती क्या क्या पढ़ाना है जिसको उन्हें चिंतन करना वो ग्रंथ पढ़ाएंगे जब पढ़ना पड़ेगा क्या करें मुझ ब्रह्मा पढ़ना पड़ेगा कि अपनी चिंतन करना है उन्हें इसे विचारंथ पर ठोक दिया मथे पे सबके ऐसे भी होता है बहुत लोग ऐसे देखा नहीं तो पाठ ही नहीं नहीं जाओ चले जाओ बोल दो पढ़ाएंगे तो हम तो पूछते विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बाद विद्यार्थियों से तय कराएंगे हमको समझाना हमारा काम भाई ये चीजें जरूरी सीधा विधा पढ़ना ही नापूर्व समझ में आएगा और फिर ये नहीं चाहते तो क्या करना छोड़ो मत पढ़ो जो पढ़ना है वही पढ़ के जाओ कई लोग ऐसे आए विद्यार्थी जो वैसे पढ़ना नहीं चाहते थे तो मान मनोरे वो सीधे मर्जी बैठ जाओ सुनो जाओ मैंने नहीं कहा तुमको नहीं पढ़ा बेटा तुमको पहले बोला था लघोन भी क्यों नहीं आया अभिंद भी क्यों आया चल जाओ ऐसे नहीं कहा हितवचन कहना हमारा कर्तव्य है ना और हितवचन का न मानना मानना तुम्हारा मर्जी करतु कर तुम शक्य सर्वे करना ना करना उल्टा करना आपकी मर्जी होती है तो इसीलिए अपने कर्तव्य हित का करना वहाँ के अपना मर्जी है हम भी अपने स्वार्थ से बैठे आपके अपने स्वार्थ से बैठे सभी को अपना अपने, अपने स्वार्थ इसलिए कहते कि देखो ये जो चीज है अपने स्वार्थ से लगा हुआ है इन क्या बोल रहा है वो उल्टा बोल रहा है नहीं मैं जो जिंदा हूं मैं जो काम कर रहा हूँ ये जो भी कर रहा हूँ मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ इनकी वजह से ही कर रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए मैं अपने लिए नहीं करवा यही कथाकार ऐसे होते मुझे कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा पाणी एक ट्रस्ट है ना वो आश्रम है उसको चलाना है उसको देना मेरे को नहीं चाहिए मेरे को तो रोटी ऐसी मिली रही है ऐसे बोलते हैं और डिमांड करते इतने ही देना पड़ेगा कम से कम तब तो हम आएंगे कथा करेंगे महाराज बाप ऐसे बोले थे किसी से लो लोग गए महाराज हमारे यहाँ आज ये कथा करनी हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग हैं ये नहीं देगा हमको तो ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है हम तो फ्री में कर देंगे कथा लेकिन ट्रस्ट के अधीन आम है हम कहीं भी कथा कर ट्रस्ट तय करता है और ट्रस्ट पंद्रह लाख रुपये मांगता है अब ट्रस्ट को पंद्रह लाख रुपये दे दो हम आ जाएंगे कितना ठग विद्या है ठग नहीं है अभी हमको फ्री में ले जाओ अगर तुम हमको फ्री में ले जाने को तैयार तो हम है और फिर तुम ट्रस्ट के दिन क्यों हुए भाई ट्रस्ट के तुम्हें खरीद रखा है तुम्हारा ही बनाया हुआ ट्रस्ट है तुम्हारा चाचा भतीजा मदर मामा सामा सब ट्रस्ट में भरे पड़े हैं तुम्हारी बनाए हुए ट्रस्ट को तुम उसके दिन हो गए क्या आज तुम ट्रस्ट के कहे बिना तुम नहीं जा सकोगे कहीं पैसा लेने के झूठी, लोगों के सामने व्यवस्था है, है, है लेना अपने लिए, लिए तरीका है यही सब जगह हो रहा है किसे कहते शब्द अनुभव परामृश्य दे शब्द के द्वारा अनुभव को परामर्श कर रहा है आदि शब्द से युक्ति श्रुति इत्यादि अनुभव युक्ति प्रमाणी अनुभव शुर... तीन प्रमाणों के द्वारा होने के बावजूद भी कश्चित कुशलों के द्वारा श्रुतिय अनबिच्ची वे कौन है बोलो ये श्रुति युक्ति अनुभव के तात्पर्य को नहीं समझते अपने स्वार्थ छिपा करके दोनों ठग रहे हैं ऐसे लोग पुत्र आत्म ने पुत्र शेषत्वि पुत्र आदि के प्रति शेषत्व ने के प्रति अपने गौण कर देता है मैं इनके वजह से हूं इनके लिए हूं इनके बिना मैं नहीं हो सकता ऐसे उल्टा उल्टा सोचता है कहा भी के लोगों ने इतम कुतम और पक्षी होता है आपको कैसे पता चला ऐसे ऐसे भी लोग बोलते हैं ऐसे बार होता है पुत्रे पुत्र ये हमको दुनिया को देख के मालूम स्वयं उपनिषद भी समझाती है दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेटा को अपना आत्मा बोल देते हैं श्रुति भी करे तो विवक्षया इसी लोक में होता हुआ भ्रांति को विषय करती हुई उसे कथन करने की इच्छा से पुत्र में मुख्य आत्मत्व को भी श्रुति के द्वारा कहा गया है क्योंकि उपनिषदों में स्पष्ट बोला है आत्मा वही पुत्र नाम इति आत्मा ही है पुत्र रूपेण ऐसे कह को दिया कौशित के ब्राह्मण उपनिषद नीचे दिया दो सात तो एक एवं कैसी ऐसे ऐसे कुछ लोग कहते हैं इस इत्य अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति करण करण ऐसा करते, तो करते तो इत्यादि कया इत्यादि के द्वारा श्रुतिया पुत्र से मुख्यमंत्री तो पुत्र के अंदर मुख्य आत प्रकार से सुस्पष्ट कह दिया गया है पुत्र से मुख्यात उपरिषद ही ऐत्र स्पुटम यहां तक आयु उस पुत्र केवल कौशिक में नहीं किन्त्र दस परिषद है उसमें भी कहा गया है वेदन स्पष्ट कहा गया है वाक्य न कौन सी कौन सी वाक्य से किस किस में क्या कैसे कहा गया है बताइए आप सोश्याय माता कर्मभ्य प्रतिय आत्मा प्रमीयत स्व आत्मा वह यह जो है स्वयं वह यह पुरुष साधक है इसका यह जो आत्मा है वह पुण्य कर्मे भी प्रति है पुण्य कर्मों से अपने प्रतिनिधि पुत्र को मान लेता है और पुत्र को पैदा करके अथा अस्सी इतना आत्मा यम मेरा आत्मा यह है इसलिए मेरी आत्मा है संसार में रह जाएगा मैं शरीर मर जाऊंगा कोई चिंता नहीं अब मैं तो हो गया कि मैं तो कि अपने आप मर जाता है आदि अशो किस पिता का वह कौन पुरुषे हवा एम आदि तो गर्भो बहुत मंत्र में लिखा है यदि प्रकरणाद पुरुषे देह गर्भता पुरुष का शरीर में जब हम रोटी खाते हैं जो वीर रहता है उस वीर को क्या कहा कि को इस इस पुरुष शरीर गर्भ कर दिया पुरुष का शरीर क्या है गर्भ है इसे बीज क्या है वीर है इस रूप में ना वह अपने आत्मा को मानता है हर आदमी अयम सो यह जो है वह अग्र एव और क्यों कुछ दिनों के बाद क्या रूप में पैदा हो जाएगा शादी करेगा पत्नी में छोड़ेगा तो वो बच्चा बन के बाहर आ जाएगा कुमारम कुमार का जन्म से अग्रवती कुमार के जन्म देने से पहले ऐसी भावना करता है मेरा शरीर में ये है वही मेरी आत्मा है ऐसे मानता है पालनीयता इसीलिए संसार में ब्रह्मचर्य को अतिशील पालनी है ऐसे भी कहा जाता है पुत्र रूप आत्मा पुत्र रूपी आत्मा पुण्य कर्मप्य पुण्य कर्मानुष्ठान कर्मा आई प्रतिदि उसको क्या करता है पुण्य कर्म को अनुष्ठान करने के लिए प्रतिदिन बना देता है जब बुढा हो गया तो क्या करेगा बेटे से पूजा पाठ कराएगा बेटे को उसका उत्तराधिकारी बनाया अपने कर्म का उत्तराधिकारी पहले मैंने होता है आत्मा तो, तो होता नहीं ना कर्मकांड होता है नहीं किसी घर में तो मेंग्नि होते करते थे कर्मकांड होता था थे। उसको पुत्रा पुत्र दे करके पुत्र अग्नि का को संभालने बोलते थे तुम इसमें कर्म मेरे अपस की बात नहीं रही तो क्या हुआ पुत्र स्वस्वरूपेण अपने आत्मा मान करके उसका प्रतिनिधि रूपे न सगल कर्मों का अधिकार दे देता है पुण्य पे कर्मद्य पुण्य कर्मानुष्ठानय प्रतिधिय थे प्रतिनिधित्वेन प्रतिनिधित्व अवस्थाप्य पिता प्रतिनिधि रूपेण पिता के ग्रहतर उसके बाद उस पिता का ये जो प्रत्यक्ष रूपण प्रदर्श्य पुत्र से भिन्न है उसका जो शरीर है क्या हो गया जरसाग्रस्त बुढ़ापे से ग्रस्त हो गया पितृपात्मा जो आत्मा थी उसको स्वयं कृत्य उसको स्वयं कृत कृत्य दवा अनुष्ठित कृत्य जात सन जो भी जो भी अनुष्ठान करना था वो सब मेरे इस में कर दिया हूँ ऐसे सोचते हुए प्रमियते मृत्य तो मर जाता है